शो टॉक भारत के जलते प्रश्न नंबर फोर मेरे प्रिय आत्मी एक मित्र ने पूछा है कि क्या आप बता सकते हैं कि हमारे देश की वर्तमान परिस्थिति के लिए कौन जवाबदार है सदा से हम यही पूछते रहे हैं कि कौन जवाबदार इससे ऐसी भ्रांति पैदा होती है कि कोई और हमारे सिवाय जवाबदार होगा इस देश की परिस्थिति के लिए हम जवाबदार ये बहुत ही क्लीब और नपुंसक विचार है कि सदा हम किसी और को जवाबदार ठहरा दें थे। जब तक हम दूसरों को जवाबदार ठहराते थे रहेंगे तब तक इस देश की परिस्थिति बदलेगी नहीं क्योंकि दूसरे को जवाबदार ठहरा के हम मुक्त हो जाते हैं और बात वहीं के वहीं ठहर जाती है हम ही जवाबदार हैं यदि हम गुलाम थे तो हम कहते हैं कि किसी ने हमें गुलाम बना लिया वो जवाबदार और हम ये कभी नहीं सोचते कि हम गुलाम बन गए इसलिए हम जवाबदार हैं इस दुनिया में कोई भी किसी को गुलाम नहीं बना सकता अगर गुलाम स्वयं गुलाम बनने को तैयार नहीं है तो असंभव है मैं मर सकता हूं अगर मुझे गुलाम नहीं बनना है तो मैं कम से कम मर तो सकता ही हूं लेकिन मैं जिंदगी को पसंद करता हूं चाहे वो गुलामी की जिंदगी हो तब फिर मुझे गुलाम बनाया जा सकता है इस जगत में कोई भी आदमी उसके सहयोग के बिना गुलाम नहीं बनाया जा सकता थोड़े से अंग्रेज इस मुल्क को 200 सा, साल तक गुलाम बनाए रहे और फिर भी हम कहते हैं कि जवाबदार वो थे उन्होंने हमको गुलाम बनाया और हम चालीस करोड़ लोग जवाबदार नहीं थे जो गुलाम बने रहे इस भाषा में सोचना भी गुलाम मस्तिष्क का ही लक्षण है वो गुलाम भी खुद नहीं बनता गुलाम भी कोई और ही उसे बनाता है फिर स्वतंत्र भी वो खुद नहीं हो सकता हम हुए भी नहीं खुद स्वतंत्र कोई और ही हमें स्वतंत्र भी कर गया पूछना चाहिए हमारी स्वतंत्रता के लिए कौन जुम्मेवार है हम हमेशा क्योंकि हम गुलामी के लिए भी जिम्मेवार नहीं थे तो स्वतंत्रता के लिए कैसे जिम्मेवार जब गुलामी दूसरे ने थोपी थी तो आजादी भी दूसरे ने थोप दी है ऐसा मालूम पड़ता है हम आजादी के नीचे भी मुक्त नहीं हुए हैं दबे दबे हो गए ऐसा लगता है आजादी का भी पत्थर छाती पर पड़ गया है वह भी एक मुसीबत मालूम होती असल में सैकड़ों वर्षों से हमने जिम्मेदारी दूसरों पर डालना सीख ली या तो भगवान पे छोड़ देंगे भगवान बहुत ही दयनीय है उस पर कोई भी जवाबदारी डाली जा सकती है वो बेचारा बहुत ही परेशान होगा जितनी जवाबदारियां हमने उस पर डाली हैं अगर उसमें थोड़ी भी बुद्धि होगी तो अब तक उसने आत्महत्या कर ली होगी सारी जवाबदारियां भगवान पर थोप देने में हम बड़े कुशल हैं बीमारी हो अकाल हो महामारी हो गरीबी हो दीनता हो दास्ता हो सब हम भगवान को थोपते हैं भाग्य पर थोप देंगे कर्मों के फलों पर थोप देंगे लेकिन एक को हम हमेशा बचा जाएंगे अपने को हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं जीते हम हैं और जिम्मेदारी सब दूसरों की है नहीं इस भाषा में प्रश्न ही उठाना उचित नहीं है कि हमारी परिस्थिति के लिए कौन जिम्मेवार है प्रश्न ही गलत इंगित देता है कि कोई जिम्मेवार होगा हमारी परिस्थिति है तो हम ही जिम्मेवार होंगे कौन जिम्मेवार होगा अगर देश में गरीबी है तो मैं जिम्मेवार हूं आप जिम्मेवार हैं। और अगर देश में बीमारी है तो मैं जिम्मेवार हूं आप जिम्मेवार हैं। जिम्मेदारी दूसरे पे टाल देना बड़ा आसान है सुलभ है कन्वीनियंट है सुविधापूर्ण है झंझट मिट जाती जिम्मेदारी किसी और की हो जाती और हमें जैसे जीना है हम जीते चले जाते हैं रास्ते पे एक आदमी भीख मांग रहा है हम पूछते हैं इसको भीख मंगवाने के लिए कौन जिम्मेवार फिर किसी एक आदमी का नाम ले देते हैं कोई बिरला, कोई और करोड़पति वो जिम्मेवार फिर हम अपने रास्ते पे चले गए हम जिम्मेवार नहीं बिरला के बिरला होने में भी हम जिम्मेवार हैं सड़क पर भीख मांगने वाले आदमी की भीत मंगे में भी हम जिम्मेवार हैं और जब तक हम सीधी जिम्मेदारी अपने ऊपर न लेंगे तब तक भारत के पास अपना व्यक्तित्व नहीं हो सकता हमें अपना व्यक्तित्व उपलब्ध हम तभी कर सकेंगे ध्यान रहे व्यक्तित्व आता है रिस्पांसिबिलिटी से दायित्व की स्वीकृति से व्यक्तित्व पैदा होता है जो व्यक्ति जितना दायित्व स्वीकार कर लेता है उतने बड़े व्यक्तित्व का उसके भीतर जन्म होता है जो सारी जिम्मेदारियां दूसरों पर छोड़ देता है उसकी आत्मा मरती चली जाती है स्वतंत्रता सबसे बड़ा दायित्व है और इसलिए स्वतंत्रता बहुत घबराने वाली बात है इसलिए 20 साल से हम बड़े बेचैन हैं। अंग्रेज थे तो हमें एक सुविधा थी कुछ भी मुसीबत हो तो हम अंग्रेजों पर टाल देते थे गोली चले जलियां वाले बाग में तो वो अंग्रेज चला रहा था और 20 साल से गोली चल रही है वो कौन चला रहा है अंग्रेजों ने इतनी गोली कभी भी ना चलाई जितनी हमने बीस सालों में चलाई अंग्रेज को इस मुल्क को गुलाम रखने के लिए इतनी गोली ना चलानी पड़ी जितनी हमें इस मुल्क को स्वतंत्र रखने के लिए चलानी पड़ रही है आश्चर्यजनक है लेकिन अब हम किसको को ठहराएं? इसलिए बड़ी बेचैनी होती है अब किसको जिम्मेवार ठहराएं? अंग्रेज था तो मुल्क गरीब था क्योंकि अंग्रेज सोना लूट कर ले जा रहा था जहाज भर भर के सोने यूरोप जा रहे थे तो हम गरीब अब बीस साल से सा हमको कौन गरीब बनाया अब बड़ी मुश्किल हो गई अब बड़ी बेचैनी अब हम किस पे जिम्मेदारी डालें बड़ी सुविधा थी गुलामी में कि सदा जिम्मेदारी किसी और की होती थी अगर हम कमजोर थे अगर वैज्ञानिक ना थे अगर स्वस्थ ना थे तो कोई जिम्मेदार था सदा जिम्मेदारी के लिए खूटी थी जिसमें हम टांग देते थे सब हम निश्चिंत सो जाते थे आजाद हो जाने से बड़ी मुसीबत हो गई अब सब जिम्मेदारी हमारी है। सच तो यह है कि सदा ही सब जिम्मेवारी हमारी थी एक बार इस मुल्क को यह ठीक से समझ लेना होगा कि जो भी चारों तरफ हो रहा है हम सब उसमें साथी सहभागी अगर मुल्क कुरूप है तो उसकी क्रूपता में मैं भागीदार अगर मुल्क में दंगा होता है तो उस दंगे में मैं भागीदार हूं अगर अहमदाबाद में कोई किसी की छाती में छोरा भोंकता है तो मेरे सफेद चादर पर भी उसका खून का दाग है क्योंकि मैं भी इस मुल्क में हूं और मैं जैसा मुल्क बना रहा हूं उस मुल्क में कोई किसी की छाती में छुरा भोकना संभव बना पाता है उसमें मैं भागीदार हूं मैं बच नहीं सकता और अगर मैं बचने की कोशिश करूंगा तो फिर ठीक है बहुत आसान कुछ लोग पकड़े जा सकते हैं कि ये गुंडे इनको सजा दे दो बात खत्म हो जाती है लेकिन मुल्क फिर वही रहेगा हम फिर वही रहेंगे फिर किसी दूसरे गांव में छुरा चलेगा क्योंकि हम परिस्थितियां मौजूद करते रहेंगे जिनमें छुरे भोंके जाते नहीं इस देश को सामूहिक दायित्व की धारणा को सीखना पड़ेगा हम सब जिम्मेवार हैं अमीर ही जिम्मेवार नहीं है गरीब को गरीब बनाने में गरीब भी उतना ही जिम्मेवार है मुझसे लोग पूछते हैं स्त्रियां मुझसे आकर पूछते हैं कि हमारी गुलामी के लिए कौन जिम्मेवार है पुरुष जिम्मेवार है उनका ख्याल है और स्त्रियां जिम्मेवार नहीं आधी स्त्रियां हैं पृथ्वी पर आधी से थोड़ी ज्यादा ही होती हैं हमेशा क्योंकि पुरुष तो कुछ युद्धों में मर जाते हैं कहीं कहीं और मर जाते हैं मरने की कई तरकीबें खोज लेते हैं स्त्रियां थोड़ी ज्यादा ही पड़ हैं ऐसे भी लड़कियां पुरुष से बचने में ज्यादा शक्तिशाली उनका रेसिस्टेंस ज्यादा है इसलिए प्रकृति भी एक सो सो लड़के पैदा करती और सौ लड़कियां पैदा करती लेकिन शादी की उम्र होते होते तक 16 लड़के मर जाते हैं सौ रह जाते हैं लड़कियां सौ फीसौ जाती है लड़के की ताकत कम है जिंदगी से लड़ने की हालांकि ख्याल है पुरुष को कि हम बड़े ताकतवर लेकिन रेसिस्टेंस कम अगर बीमारी आए तो पुरुष जल्दी फंस जाएगा बीमारी के चक्कर में स्त्री देर से फंसे असल में स्त्री को प्रकृति ने मां बनने के लिए खड़ा किया है तो उसको बहुत झेलने की क्षमता होनी चाहिए स्त्रियां आधे से ज्यादा हैं और गुलामी के लिए पुरुष जिम्मेवार है और वो खुद जिम्मेवार नहीं तो अगर स्वतंत्रता पुरुषों को देगा तो वो स्वतंत्र हो जाएंगे लेकिन ध्यान रहे दी गई स्वतंत्र दो कौड़ी की है। क्योंकि दी गई स्वतंत्रता कभी भी वापस ली जा सकती है आज भी दुनिया में स्त्रियों को मुक्त करने के जो आंदोलन चलते हैं वह भी पुरुष चलाते वो उसकी बात भी पुरुषों को करनी पड़ती है अजीब लड़ाई है पुरुषों से पुरुषों को ही लड़ना पड़ता है स्त्रियां देखती हैं कि पुरुष स्वतंत्र कर देंगे लेकिन दी गई स्वतंत्रता कितना कीमत रखती है ली गई स्वतंत्रता का ही कोई मूल्य होता है जो हम लेते हैं संघर्ष से उससे शक्ति आती है लेकिन वो तो हम तभी लेंगे जब जुम्मेवार हम अपने को समझें अगर दुनिया की स्त्रियां यह समझ लें कि हम जिम्मेवार हैं अपनी गुलामी के लिए तो उन्हें कोई गुलाम नहीं रख सकता है अगर हम अपने दायित्व को समझ ले तो हमारा परिवर्तन अभी शुरू हो जाता जा। है तो वो जो मित्र मुझसे पूछते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं हम जिम्मेवार हैं हम जवाबदार हैं हम रिस्पांसिबल हैं हम इकट्ठे किसी एक तरफ इशारा नहीं किया जा सकता जिंदगी सामूहिक है जिंदगी सहजीवन है हम साथ इकट्ठे खड़े हैं दुख में पीड़ा में गुलामी में सुख में आनंद में हम सब सहभा इसलिए जिम्मेदारी कहीं और खोजने अगर हम गए तो वो जिम्मेदारी से बचने का रास्ता है बचने से बदलाहत नहीं होती हम स्वीकार करना ही होगा हम ही जुम्मेवार हैं और ये स्वीकृति क्रांति शुरू कर देती है क्योंकि जब मुझे लगता है कि मैं जिम्मेवार हूं तो फिर मेरे हाथ उस सहयोग से पीछे हटने लगते हैं जो देश में बुराई लाता हो जब मुझे लगता है कि मैं जिम्मेवार हूं तब मैं पीछे हटने लगता हूं कम से कम अपने सहयोग को तो अलग कर लू कम से कम मैं तो इस भांति जीव कि मैं इस देश को बदलने के लिए कुछ छोटा सा रास्ता बना सकूं और अगर एक एक आदमी जिम्मेदारी समझे तो यह देश बदल सकता है यह अब तक नहीं बदला क्योंकि जिम्मेदारी सदा दूसरे की थी, थी एक दूसरे मित्र ने पूछा है कि इंदिरा गांधी आदि नेता समाजवाद लाने में सफल नहीं हो सकेंगे ऐसा आप क्यों कहते है? कहने का कारण है अगर किसी बच्चे को बूढ़ा बनाना हो तो भी जवानी से गुजारना जरूरी होगा जिंदगी स्टेजेस में चलती है जिंदगी में छलांगें नहीं बचपन से कोई आदमी छलांग लगा तो बूढ़ा नहीं हो सकता जवानी से गुजरना पड़ेगा समाजवाद आसमान से नहीं उतरता समाजवाद पूंजीवाद का अंतिम फल है पूंजीवाद परिपक्व हो तो ही समाजवाद आ सकता है और पूंजीवाद पक्का हुआ ना हो तो समाजवाद नहीं आ सकता और अगर लाने की कोशिश की गई तो समाजवाद तो आएगा ही नहीं पूंजीवाद तक लाना मुश्किल हो जाएगा और देश की स्थिति सामंतवादी रह जाएगी पूंजीवाद से भी पिछड़ी अवस्था रह जाएगी आज हम पूंजीवाद से भी पीछे की अवस्था में है हम पूंजीवाद की अवस्था में भी नहीं है इसलिए मैं कहता हूं कि अभी समाजवाद की बातें प्रीमेच्योर है अप्रौड़ है समाजवाद का लक्ष्य ठीक है समाजवाद लाना है ये भी ठीक है लाना ही पड़ेगा लाना ही चाहिए लेकिन देश पूंजीवाद की प्रक्रिया से न गुजरे तो समाजवाद ऊपर से थोपा गया होगा जैसे प्लास्टिक के फूल लगा दिए जाए असली फूल के लिए जड़ें चाहिए बीज चाहिए पौधा चाहिए अगर कोई हमसे कहे कि प्लास्टिक के फूल में क्या हर्ज है तो हम मैं नहीं कहता कि कोई हर्ज है लेकिन प्लास्टिक का फूल ठीक समझा जाए तो फूल है ही नहीं हम समाजवाद को ऊपर से थोप सकते हैं जबकि मुल्क की आत्मा अभी पूंजीवादी भी नहीं हो पाई एक दूसरे मित्र ने पूछा है कि आप पूंजीवाद की भी बात करते हैं समाजवाद की भी आप बड़ी विरोधी बातें करते हैं उन मित्रों को अंदाज नहीं है पूंजीवाद और समाजवाद में विरोध नहीं पूंजीवाद की ही विकसित अवस्था समाजवाद है जवानी में बुढ़ापे में विरोध दिखाई पड़ सकता है बूढ़ा कह सकता है कि बड़ा दुख है कि अब मैं जवान न रहा लेकिन उसकी जवानी ही उसको बुढ़ापे तक लाई है बुढ़ापे और जवानी में विरोध नहीं है बुढ़ापा जबानी की ही विकसित अवस्था है कच्चे फल में और पके फल में विरोध नहीं है पका फल कच्चे फल की अवस्था हालांकि दोनों में बुनियादी फर्क है कच्चा फल कभी गिर नहीं सकता पका फल वृक्ष से गिर जाएगा लेकिन कच्चा फल ही पके फल के लिए रास्ता बनता है यह ख्याल में मतलब कि पूंजीवाद और समाजवाद में विरोध है पूंजीवाद और समाजवाद दुश्मन नहीं पूंजीवाद की ही प्रक्रिया का परिणाम समाजवाद है असल में पूंजीवाद ही समाज को उस स्थिति में लाता है जहां समाजवाद संभव हो सके और इसलिए समाजवाद जब आएगा तो हमें पूंजीवाद को धन्यवाद ही देना पड़ेगा उसके बिना कभी समाजवाद नहीं आ सकता है लेकिन हम जिंदगी को सदा दो हिस्सों में तोड़कर देखने के हैं। हम विरोध में ही सोचते हैं हम सब चीजों को विरोध में तोड़ लेते हैं कि ये विरोध है लेकिन विरोध कहां है अगर पूंजीवाद पूंजी पैदा करेगा तो ही पूंजी का वितरण हो सकता है पूंजीवाद के पहले समाजवाद दुनिया में क्यों ना आ सका मार्स के पहले बुद्धिमान लोग पैदा न हुए थे कोई बुद्ध में कम बुद्धिमानी थी कि महावीर में कि कन्फ्यूस में कि क्राइस्ट में लेकिन किसी को समाजवाद का ख्याल न आया उसका कारण था कि पूंजीवाद ही न आया हो तो समाजवाद का ख्याल पैदा ही नहीं हो सकता मार्स कोई बुद्ध महावीर या कृष्ण से ज्यादा बुद्धिमान आदमी न था लेकिन मार्स एक नई स्थिति में था जहां पूंजीवाद आना शुरू हो गया था इसलिए मार्क्स सोच सकता था समाजवाद की बात मार्क्स के ख्याल में भी समाजवाद पूंजीवाद का विरोधी न था वो पूंजीवाद की ही चरम सीमा थी जहां से पूंजीवाद के भीतर की शक्तियां बिखर के समाजवाद को ले आएंगी। मार्क्स ने कभी सोचा भी न था कि रूस में समाजवाद पहले आ जाएगा क्योंकि रूस पूंजीवादी देश न था मार्क्स की भविष्यवाणी रूस के लिए न थी मार्स की कल्पना में भी नहीं हो सकता था कि चीन में समाजवाद पहले आ जाए। चीन बहुत पिछड़ा हुआ मुल्क है सामंतवादी मुल्क है चीन भी अभी पूंजीवादी नहीं था और इसलिए चीन को जबरदस्ती समाजवादी बनाने की जो चेष्टा चल रही है जैसे बच्चों को जबरदस्ती बूढ़े बनाने की चेष्टा में जितनी तकलीफ उठानी पड़े उतना खून गिराना पड़ उतनी परेशानी हो रही रूस में भी वही हुआ अगर मार्स जिंदा हो जाए तो बहुत हैरान हुआ कि रूस में समाजवाद आया कैसे क्योंकि रूस तो पूंजीवादी ही ना था रूस तो पूरा फ्यूडल था वहां तभी तो पूंजी की कोई उन्नति ना हुई थी कोई औद्योगीकरण ना हुआ था लेकिन रूस के क्रांतिकारियों ने जबरदस्ती समाजवाद थोपने की कोशिश की 40 साल जबरदस्ती समाजवाद थोपने के परिणाम में रूस को इतनी पीड़ा झेलनी पड़ी जितना पूंजीवाद किसी को इतनी पीड़ा कभी भी नहीं दे सकता न कभी दी इतनी कंडेंस्ड वायलेंस इतनी सघन पीड़ा से रूस को गुजरना पड़ा अगर हम उतनी ही पीड़ा से गुजरने को तैयार हो तो इंदिरा जी समाजवाद ला सकती है लेकिन उतनी पीड़ा से गुजरने को भारत तैयार नहीं है और ना तैयार किया जाना चाहिए और ना इंदिरा जी की समझ में है कि उतनी पीड़ा से गुजारना पड़ेगा तब समाजवाद आ सकता है असल में अगर हमें पानी को भाप बनाना है तो सौ डिग्री तक गर्म होने देना पड़ेगा 100 डिग्री तक पानी गर्म हो जाए तो भाप बन सकता है भाप पानी की उल्टी नहीं है 100 डिग्री के बाद की अवस्था है भाप विरोधी नहीं है 100 डिग्री के बाद की अवस्था है पूंजीवाद जब 100 डिग्री पर उबलता है तो समाजवाद आना शुरू होता है एक तो नैसर्गिक प्रक्रिया है कि पानी धीरे धीरे गर्म होकर सौ डिग्री तक पहुंचे और एक व्यवस्था यह है कि सारे घर में आग लगा के एकदम पानी को गर्म कर लिया जाए सारे घर में आग लगा के भी पानी गर्म हो सकता है लेकिन उसमें पानी ही भाप नहीं बनेगा घर के मेहमान भी सब मित्र भी रहने वाले भी बाप बन जाएंगे मैं चाहता हूं कि ये देश समाजवादी हो कोई भी सहानुभूति थोड़े भी प्रेम से थोड़ी भी करुणा से थोड़ी भी समस्या भरा हुआ आदमी हो वो समाजवाद के विरोध में नहीं हो सकता सब बुद्धिमान आदमियों को साम्यवादी समाजवादी होना ही पड़ेगा वो अनिवार्यता है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं कहूं कि आज समाजवाद थोपने की चेष्टा की जाए हालांकि पूरा मुल्क का मन कहेगा कि ठीक है बहुत सुखद है क्योंकि गरीब को आश्वासन लगता है आजादी से भी गरीब को आश्वासन लगा हिंदुस्तान के गरीब ने बड़े सपने बांधे थे कि आजादी आने पर स्वर्ग आ जाए लेकिन गरीब बहुत डिसूसन हुआ जब आजादी आई तो पता चला स्वर्ग वगैरह कुछ भी ना आया दो चार दिन प्रतीक्षा की पंद्रह अगस्त के बाद कि अब आता होगा थोड़ी देर भी लग सकती है हिंदुस्तान में सभी चीजें समय के थोड़े देर से आती हैं लेट हो जाए गाड़ी से आज स्वर्ग की दो चार दिन प्रतीक्षा की लेकिन झोपड़े वाले ने पाया कि झोपड़ा झोपड़ा है उसका भूखा बच्चा भूखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ा कितने सपने आजादी के साथ जोड़े थे ख्याल हैं आपको नई पीढ़ी को कुछ ख्याल में नहीं आता पुरानी पीढ़ी ने कितने सपने देखे थे आजादी आते से सब आ जाएगा आजादी आते से कुछ भी नहीं आ जाता आजादी आते से सिर्फ सिर्फ गुलामी मिटी और आजादी आते से सवाल आए हल नहीं आ गया हल आ भी नहीं सकता अभी सारा मुल्क एक नए नशे से पीड़ित होगा कि समाजवाद आ जाए तो सब आ जाएगा वो समाजवाद की बातें बहुत मोहक लगेंगी जैसी आजादी की बातें बहुत मोहक लगी थी अगर हम अपने मुर्दा शहीदों को जिंदा कर सकें भगत सिंह को राजगुरु को चंद्रशेखर को अगर वापस कब्रों से उठा के खड़ा कर सके और कहें कि तुम इस मुल्क के लिए फांसी लटके थे यह आजादी आ गई तो भगत सिंह भगवान से प्रार्थना कहेगा कि बड़ी गलती हो गई इस मुल्क के लिए हम मरे थे इस आजादी के लिए इसी आजादी के लिए हमने कुर्बानी दी थी भगत सिंह ने कौन से सपने देखे होंगे कारागृह जिनके लिए मरना आसान हो गया बड़े सपने देखे होंगे वो यही मुल्क है जिसके लिए सौ वर्षों से लोग मरे थे नहीं वो सपने का मुल्क कभी नहीं आया अभी समाजवाद का सपना नया सपना पैदा हो रहा है असल में बीस साल में देश के नेताओं को ऐसा अनुभव हुआ कि आजादी के आ जाने के बाद देश के पास कोई सपना नहीं रह गया तो समाजवाद का सपना ही एक सपना हो सकता है अब समाजवाद के सपने में मुल्क पीड़ित होगा लेकिन मैं मानता हूं कि मुल्क की स्थितियां ऐसी नहीं है कि समाजवाद आज फलित हो सके देश को संपत्ति पैदा करनी पड़े पूंजी पैदा करनी पड़े अगर देश संपत्ति और पूंजी पैदा न करे तो बांटने का सवाल नहीं उठता बटेगा क्या सिर्फ गरीबी बढ़ जाएगी हम और गरीब मालूम पड़ेंगे और कुछ भी नहीं हो सकता इसलिए मैं कहता हूं इंदिरा जी या इंडिकेट या कोई भी इस मुल्क को अभी समाजवादी नहीं बना सकते लेकिन समाजवाद के नाम पर एक इलेक्शन और जीत सकते इससे ज्यादा मुश्किल नहीं हो सकता एक इलेक्शन बहत्तर का वो जीत जाएंगे और उनके सामने बहत्तर से आगे की कोई इरादे भी नहीं बहत्तर का इलेक्शन जीत जाएं तो बहुत बहुत जोर से बात करेंगे अभी तो समाजवाद की बात बहुत जोर से चलेगी इतने जोर से कि सारा मुल्क एकदम समाजवाद पे ही चिंतन करता हुआ मालूम पड़ेगा कि समाजवाद समाजवाद समाजवाद लेकिन समाजवाद की छलांग ये मुल्क नहीं लगा सकता ये मुल्क अभी फ्यूडल सिस्टम के बाहर आ रहा है अभी फ्यूडल सिस्टम के सामंतवादी व्यवस्था के भी ये बाहर नहीं हो पाया पूंजीवादी नहीं हो पाया क्योंकि पूंजीवाद की प्रक्रिया के बड़ी हिस्सा है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एक औद्योगिक क्रांति हो जानी चाहिए तो मुल्क में औद्योगिक क्रांति अभी भी नहीं हो गई अभी भी हमारा 80 प्रतिशत व्यक्ति खेत पर निर्भर है 80 प्रतिशत आदमी खेत पर ही जिंदा है बाकी 20 प्रतिशत आदमी भी वो जो 80 प्रतिशत आदमी खेत पर जिंदा है उसके शोषण पर जिंदा है अभी देश औद्योगिक नहीं हो गया अभी गांव है अभी गांव नगर नहीं बन गए अभी देश का गरीब आदमी मध्यवर्गीय भी नहीं हो गया है कि वो सोच सके संपत्ति के संबंध में धन के संबंध में और धन पैदा कैसे हो क्योंकि हमारे सारे उपकरण आज भी प्रिमिटिव हैं आज भी आदिम हैं आज भी हम आदिम बातों पर बैठे हुए हैं और आदिम बातों से संपत्ति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं एक आदमी खेत में बैल को लगा के जुटा हुआ है बैल का ईजाद हुए कोई पांच साल हो गए 5000 साल पहले जिस आदमी ने बैल जोता था खेत में वो बड़ा क्रांतिकारी आदमी रहा होगा लेकिन 5000 साल बाद भी जो बैल जोत रहा है उसकी बुद्धि पर शक होता है हम अभी औद्योगिक क्रांति से नहीं गुजरे उद्योग बढ़े संपत्ति इतनी आए कि देश में बांटी जा सके तो समाजवाद चरितार्थ हो सकता है अन्यथा नहीं इसलिए मैं कहता हूं कि कोई अभी समाजवाद नहीं ला सकता इसमें कोई इंदिरा जी या उनके साथियों की कमजोरी नहीं है इसमें देश की वैज्ञानिक स्थिति की जैसी स्थिति है उसकी मौजूदगी कारण है उसमें मैं चाहूं या कोई भी चाहे तो समाजवाद नहीं ला सकता और अगर लाना हो तो एक ही रास्ता है फिर स्टलिंग जैसा नेता चाहिए या माओ जैसा नेता चाहिए जो समाजवाद लाने के लिए इतना खून कर सके इतनी हत्या कर सके उतनी हत्या की हमारी तैयारी नहीं दिखाई पड़ती हम उतनी हत्या के राजी हो जाए फिर लोकतंत्र नहीं चाहिए क्योंकि लोकतंत्र समाजवाद नहीं ला सकेगा इस हालत में लोकतंत्र समाजवाद ला सकता है अमेरिका जैसी हालत में इस हालत में नहीं ला सकता इस हालत में तो बंदूक का कुंदा हो और छाती के पीछे तोप लगी हो और पूरे वक्त मरने का डर हो जबरदस्ती काम लिया जा सके और जबरदस्ती धन पैदा करवाया जा सके तो शायद पचास वर्ष की हत्या और हिंसा के बाद हम थोड़ी बहुत संपत्ति पैदा कर सके लेकिन आज भी रूस अमीर नहीं हो सका है 50 साल के अनुभव के बाद भी रूस एक गरीब देश है हमें लगेगा कि अगर रूस गरीब देश है तो चांद पर पहुंचने की कोशिश कैसा करता है वो कोशिश वो कोशिश ऐसे ही है जैसे एक गरीब आदमी सिल्क का कुर्ता पहन के और सामने के पड़ोसी धनी आदमी के सामने अकड़ कर निकले चाहे घर में भूखा रह जाए रूस की कोशिश वैसी ही है इसलिए रूस पिछड़ भी गया उस दौड़ में क्योंकि वो दौड़ इतनी महंगी थी कि अमेरिका के लिए शौक था रूस के लिए जान की बन गई इसलिए पिछड़ना भी पड़ा उस दौड़ में और फिर नीचे जनता का दबाव भी बढ़ा कि घर में खाने को न हो पिछले कुछ वर्षों से रूस को भी गेहूं कैनेडा से खरीदना पड़ रहा चालीस साल के समाजवाद के बाद भी गेहूं बाहर से खरीदना पड़े तो थोड़ा सोचने की बात थोड़ा विचारने की बात और मैं आपसे कहता हूं कि आने वाले पांच वर्षों के बाद अमेरिका ही रूस को गेहूं दे सकेगा अमेरिका के ही गेहूं पर रूस को भी पलना पड़ेगा जैसा को पलना पड़ रहा है और यह बात साफ होती चली जा रही है क्योंकि 50 वर्ष की जबरदस्ती के कारण प्रेरणा तो बिल्कुल मर गई है कोई काम नहीं करना चाहता रूस में और जबरदस्ती कब तक काम लिया जा सकता है पूरा रूस एक कंसंट्रेशन कैंप हो गया एक बड़ा कारागृह हो गया जिसमें जबरदस्ती काम लिया जा रहा है जिसमें आदमी को मरने के डर पे काम लिया जाता रहा कब तक ऐसा चल सकता है थोड़ी देर चल सकता है बहुत देर के बाद मुश्किल हो जाता है आदमी इंकार कर देता है या इतना इतना मृत्यु से भी इतना राजी हो जाता है कि कहता है कि ठीक है हम मरी जाए जो कुछ होगा होगा लेकिन रूस अमीर नहीं है आज भी रूस के पास कितनी कार्य है कितने लोगों के पास कार्य है कितने लोगों के पास ठीक कपड़े हैं कितने लोगों के पास ठीक भोजन है हाँ जो यात्री जाते हैं वो गलत खबरें लेके आ जाते हैं क्योंकि उनके ठहरने के लिए खास होटलें हैं खास दुकानें हैं खरीदने के लिए खास आदमी है बात करने के लिए जिनसे वो बात करके लौटते लेकिन इधर उधर भटक के थोड़ा रूस में खोजना बड़ा सवाल है और तरह का सवाल रूस अमीर नहीं हो सका और ये अनुभव में आ रहा है उन्हें कि कहीं कोई भूल हो गई फिर भी स्टैलिन बहुत हिम्मत का आदमी थे उतना हिम्मत का आदमी हिंदुस्तान में कृष्ण के बाद तो पैदा नहीं हुआ अगर कृष्ण हमको फिर से मिल जाए तो कृष्ण हिम्मत के आदमी वो कहते हैं कोई फिक्र नहीं मारो क्योंकि आत्मा मरती ही नहीं तो चिंता नहीं कृष्ण हमको मिल जाए तो समाजवाद लाया जा सकता है और रूस से ज्यादा हत्या करनी पड़ेगी भारत में रूस से बहुत ज्यादा हत्या करनी पड़ेगी क्योंकि भारत रूस से बहुत ज्यादा आलसी इतने आलस्य में हमें हत्या के सिवा कोई रास्ता न रह जाएगा लेकिन इंदिरा जी को या उनके साथियों को कुछ अंदाज नहीं है अंदाज का कोई कारण भी नहीं क्योंकि भीड़ जिस बात से राजी हो वो बात कहनी चाहिए नेता तभी नेता बना रह सकता है नेता को कोई दूरदर्शी होने की जरूरत नहीं दूरदर्शी आदमी नेता नहीं हो सकता नेता को शॉर्ट साइटेड होना चाहिए पास ही दिखाई पड़ना चाहिए दूर दिखाई पड़नी नहीं चाहिए तभी नेता हो सकता है और अगर नेता अंधा हो तो और भी अच्छा नेता हो सकता है क्योंकि बिल्कुल दिखाई ना पड़े तो वो ऐसे नारे लगा सकता है जो कि देखने वाला कभी भी नहीं लगा सकता और अंधों के देश में नेता होने के लिए अंधा होना क्वालिफिकेशन योग्यता तो मैं कहता हूं कि नहीं इंदिरा जी न कोई और अभी समाजवाद ला सकता समाजवाद आएगा लेकिन 50 साल मुल्क को औद्योगिकरण से गुजारना जरूरी है 50 साल मुल्क को पूंजीवाद की ठीक ठीक तीव्रतम अवस्था पानी जरूरी है 50 साल बाद समाजवाद की बातें अर्थपूर्ण हो सकती हैं लाना तो पड़ेगा ही पूंजी की व्यवस्था संक्रमण की व्यवस्था है अंतिम फल तो समाजवाद होना ही चाहिए लेकिन पूंजीवाद भी लाना पड़ेगा अब ये बातें मेरी उल्टी दिखाई पड़ सकती हैं ये बातें उल्टी दिखाई पड़ सकती हैं कि मैं कहता हूं समाजवाद लाना है और पूंजीवाद लाना पड़ेगा आपको दिखाई पड़ती होंगी उल्टी उल्टी नहीं क्योंकि मैं उनको विकास के चरण मानता हूं लेकिन हम कैसे ला पाएंगे पूंजीवाद गांधी जी ने इस देश को जो विचार दिया है वह सामंतवादी है वह पूंजीवाद तक नहीं लाता पूंजीवाद से नीचे गिराता है क्योंकि सब व्यवस्थाएं उपकरणों पर निर्भर होती हैं चरखा सामंतवादी व्यवस्था का उपकरण चरखे के द्वारा इतना ही पैदा हो सकता है कि किसी तरह अध:पेट भरा आदमी सो सके इससे ज्यादा पैदा नहीं हो सकता चरखे के द्वारा पूंजी अतिरिक्त पैदा नहीं हो सकती हाथ के द्वारा खेत में काम करने से कोई बहुत पूंजी पैदा नहीं हो सकती हाथ से कपड़ा बुनने से पूंजी पैदा नहीं हो सकती ये सामंतवादी उपकरण है इनके द्वारा राम राज्य लाया जा सकता है समाजवाद नहीं लाया जा सकता राम राज्य का मतलब है बहुत पीछे लौट जाने 3000 साल पीछे लौट जाने गांधी जी इतने डरे हुए थे पूंजीवाद से कि वे सामंतवाद की बात करने लगे पीछे लौट चलो पीछे लौट जाओ बड़े उद्योग का उन्हें बड़ा खतरा लगा तो छोटे उद्योग रखो जिससे ज्यादा संपत्ति ही पैदा ना होगी तो खतरा ना होगा पीछे लौट चलो इतना कम सामंतवादी व्यवस्था में आदमी एक अर्थ में बड़ा अच्छा आदमी था अच्छा इसलिए था कि उसके पास बुरे होने की ताकत भी न थी आखिर बुरे होने के लिए भी ताकत चाहिए पर मेरा मानना है कि जो आदमी बुरा नहीं हो सकता उसकी अच्छाई का कोई मतलब नहीं एक बीमार आदमी अगर सड़क पर जाके उपद्रव न करता हो और एक बीमार बच्चा अगर बाप की चुपचाप आज्ञा मान लेता हो तो सुख नहीं है उस बच्चे की आज्ञा का कोई अर्थ है जो चाहे आज्ञा तोड़ना तो तोड़ सके उस आदमी के अच्छे होने का प्रयोजन है जो चाहे बुरा होना तो हो सके सामंतवाद ने इतनी दीनहीन व्यवस्था दी थी आदमी को कि बुरे होने तक का उपाय ना था तो आदमी अच्छा तो गांधी जी को लगता है कि उन्हें अच्छे दिनों में वापस लौट चले वो दिन अच्छे ना थे सिर्फ रुग्ण कमजोर दिन थे अच्छे दिन आगे आ सकते हैं अच्छे दिनों की संभावना आगे है पीछे नहीं तो अगर गांधी जी का विचार मान के हम चलते हैं तो पूंजीवाद भी त्वरित नहीं हो पाएगा पूंजीवाद भी धीमा गति पकड़ लेगा और पूंजीवाद जितना धीमा होगा समाजवाद का नक्शा उतना ही दूर मानना चाहिए पूंजीवाद में त्वरा स्पीड लाने की जरूरत तो है औद्योगिकरण में स्पीड लाने की जरूरत है चरखे से वो स्पीड में बाधा पड़ रही है वो वो चरखा हटना चाहिए बीच से तो पचास साल में औद्योगिकरण हो सकता है देश का मशीन लाई जा सकती है मशीन से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है केंद्रित संपत्ति पैदा हो सकती तो समाजवाद भी संभव है गांधी जी को अगर हम केंद्र पर रख के चलते हैं तो देश पूंजीवादी ही नहीं हो पाएगा समाजवादी होने की तो बात तो बहुत दूर इसलिए इसीलिए गांधी जी को सारी दुनिया में वे सारे लोग जो समाजवाद से डरे हुए हैं आदर दे रहे हैं उनका कुल कारण इतना ही है कि गांधी ही दुनिया को समाजवाद से बचा सकते हैं बिरला नहीं बचा सकते बिरला तो समाजवाद में ले ही जाएंगे दुनिया का कोई पूंजीपति समाजवाद से दुनिया को नहीं बचा सकता अमेरिका के पूंजीपति दुनिया को समाजवाद से नहीं बचा सकते सब पूंजीवादी मिलकर जो कर रहे हैं उसका अंतिम परिणाम समाजवाद ही होगा लेकिन गांधी जी बचा सकते हैं क्योंकि वो पूंजीवाद से पीछे की व्यवस्था में लौटने की बात कर जितना तीव्र और इंटेंस होगा उतनी जल्दी समाजवाद का सपना पूरा हो सकता है लेकिन हमारा चिंतन बहुत अजीब एक तरफ हम समाजवाद की बात भी करेंगे दूसरी तरफ गांधी जी का जयकार भी करते रहेंगे ये दोनों में विरोध है क्योंकि गांधी जी का समस्त चिंतन सामंतवादी प्रक्रिया में ले जाएगा वो पूंजीवाद के पहले की व्यवस्था है पूंजीवाद के बाद की व्यवस्था नहीं है। मैं पूंजीवाद का विरोधी नहीं हूं इस अर्थों में कि पूंजीवाद समाजवाद में ले जाने वाला है मैं पूंजीवाद का विरोधी हूं इस अर्थों में कि पूंजीवाद पर ही नहीं रुक जाना है समाजवाद तक पहुंचना मैं समाजवाद का पक्षपाती हूं क्योंकि समाजवाद के बिना जगत से गरीबी और दुख और दारिद्र नहीं मिट सकता लेकिन मैं पूंजीवाद का समर्थन करता हूं क्योंकि पूंजीवाद की पूर्ण विकास के बिना समाजवाद नहीं आ सकता इनको सोचना पड़ेगा ये विरोधी बातें नहीं है यह विरोधी दिखाई पड़ सकती है एक और मित्र ने पूछा है आप कहते हैं अमेरिका जैसी समृद्धि देश में लानी है तो अमेरिका में तो मानसिक अशांति बढ़ी है व्यविचार बढ़ा है आचरण का पतन हुआ है चरित्र नीचे गया है हमारे देश का चरित्र और आचरण तो बहुत ऊंचा है ये थोड़ा सोचना पड़ेगा ये हमारे देश के चरित्र और आचरण के संबंध में बहुत विचार करने की जरूरत है तीन बातें उन्होंने कही है वो विचार करनी चाहिए पहली बात तो ये कि आम ख्याल ये है और ठीक है कि अमेरिका में मानसिक अशांति बढ़ी लेकिन मानसिक अशांति आपको पता है कब बढ़ती है मानसिक अशांति तब बढ़ती है जब शरीर की सब जरूरतें पूरी हो जाती है। उसके पहले नहीं बढ़ती जानवरों में मानसिक अशांति नहीं होती लेकिन इसलिए हम जानवर होना पसंद ना करेंगे आदिवासियों में मानसिक अशांति नहीं होती लेकिन हम आदिवासी होना पसंद ना करेंगे असल में मानसिक अशांति होती तब है जब शरीर की सब जरूरतें पैदा हो जाती तब मन की मांग शुरू होती है अब जो आदमी भूखा बैठा है खाना नहीं है कपड़ा नहीं है मकान नहीं है उसको मानसिक अशांति नहीं हो सकती उसकी शारीरिक अशांति इतनी बड़ी है कि मानसिक अशांति का उपाय नहीं जब शारीरिक अशांति मिटती है तो मानसिक अशांति शुरू होती मानसिक अशांति एक अर्थ में विकास है और जब मन की भी सब जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो आत्मिक अशांति शुरू होती है वो और बड़ा विकास आत्मिक अशांति तीसरी बात है बुद्ध और महावीर आत्मिक रूप से अशांत थे मानसिक रूप से नहीं बुद्ध और महावीर की शरीर की जरूरतें पूरी थी मन की भी जरूरतें पूरी थी मन की हमारी जरूरतें पूरी नहीं है अमेरिका की भी जरूरतें पूरी नहीं तो बुद्ध और महावीर ने एक नई अशांति अनुभव की मानसिक नहीं आध्यात्मिक एक स्पिरिचुअल अनरेस्ट पैदा हो गए अब बुद्ध को जितने भी उस देश में सुंदर स्त्रियां हो सकती थी उनके पिता ने सब उनके महल में इकट्ठी कर दी अब मानसिक अशांति का उपाय ना रहा मानसिक अशांति अब क्या करे सब स्त्रियां जो चाही जा सकती थी मिल गई सुंदरतम मकान मिला सुंदरतम निवास मिला सब सुविधा मिली शरीर की सब जरूरतें पूरी हो गई संगीत मिला साहित्य मिला चित्रकला मिली नृत्य मिला सब मिल गया शरीर और मन की सब जरूरतें पूरी हो गई तो बुद्ध को एक नई अशांति ने पकड़ा जो स्पिरिचुअल अनरेस्ट कि हमको परमात्मा पाना है हमको सत्य पाना है हम बिना सत्य पाए नहीं रह सकते तो क्या आप कहेंगे कि बुद्ध कि हालत अच्छी नहीं है ध्यान रहे अशांतियों के भी तल है शारीरिक अशांति निकृष्टतम अशांति है मानसिक अशांति उससे उस ऊंची अशांति है आध्यात्मिक अशांति और भी ऊंची अशांति और ध्यान रहे जिस तल पर हम अशांत होंगे उसी तल पर शांत हो सकते हैं। जिस तल पर हम अशांत भी नहीं हुए उस तल पर हम शांत कैसे होंगे भारत मानसिक रूप से अशांत होने में अभी समर्थ नहीं अभी शारीरिक तल पर अशांति है अभी पेट भूखा है शरीर पर तल पर अशांति है तो हम सोचते हैं कि शायद हम मानसिक रूप से शांत हैं आप गलती में मानसिक रूप से शांत होने के लेवल तक भी हम अभी नहीं पहुंचे इसलिए हम शांत मालूम पड़ रहे हैं हमारी शांति वास्तविक नहीं है हमारी शांति बिल्कुल झूठी है क्योंकि हम अशांति नहीं हुए जिस तल पर उस पर हम शांत कैसे हो जाएंगे अमरीका शरीर के तल पर शांत हुआ है तो मन के तल पर अशांत हुआ है ये मनुष्य के एवोल्यूशन का दूसरा कदम बेचैनी है तकलीफ है लेकिन ध्यान रहे जब वे मानसिक रूप से अशांत हुए हैं तो वे मानसिक शांति की तलाश में लग गए बहुत जल्द वे वे सारे उपाय खोज लेंगे जिनसे मन में शांत हो जाए तब एक नई अशांति अमरीका में शुरू होगी जो आध्यात्मिक होगी वे ईश्वर सत्य और निर्वाण और मोक्ष की खोज से बेचैन हो जाएंगे तब क्या हम कहेंगे कि वो लोग आध्यात्मिक रूप से अशांत होगा हमसे तो हम बेहतर नहीं मैं आपसे कहता हूं वे हमसे बेहतर हैं, क्योंकि हमसे ऊंचे तल पर अशांत थे, तो ऊंचे तल पर शांत भी हो सकते हैं। इसको नियम मानता हूं मैं कि जिस तल पर हम अशांत होंगे उसी तल पे शांत हो सकते लेकिन तल के नीचे हैं हम हम शरीर के तल पर अशांत है मेरे पास लोग आते हैं वे पहले आते हैं कि हमें ध्यान सीखना है बहुत अशांति है फिर कुछ दिन मेरे पास रुकते हैं मैं उनसे और बात करता हूं तो पता चलता है किसी को लड़की की शादी करनी है असल में इसलिए अशांति है वो कहता है कि ठीक है जब निकट आता है तो पहले तो वो ध्यान और परमात्मा की बात करता है जब निकट आता है तो धीरे से बात करता है कि लड़की बड़ी हो गई और शादी कर किसी के लड़के को नौकरी नहीं मिल रही वो बेकार किसी को बीमारी है जो ठीक नहीं हो रही किसी के घर में इतनी अव्यवस्था है कि कोई उपाय नहीं रह गया उससे वो कह रहे हैं कि हम मानसिक रूप से आसान थे खोजने आते हैं ध्यान लेकिन बहुत जल्दी पता चलता है कि उनको अगर धन मिल जाए तो ध्यान से ज्यादा कीमती सिद्ध होगा धर्म की बात करते आते हैं भगवान के मंदिर की तरफ आते हैं लेकिन भगवान से भी हाथ जोड़ के पता है क्या मांगते हो अगर हम आदमी जो मंदिर में हाथ जोड़े खड़े हैं उनको ऊपर से देख के लौटाए तो हम समझेंगे कि बड़े धार्मिक आदमी हो सकता है कि भीतर कह रहे हों कि मेरा जिस से प्रेम है उसी से विवाह करवा दिया जाए नौकरी नहीं मिल रही है नौकरी दिलवा दी जाए तो रिटायरमेंट हुआ जा रहा है और दो चार साल नौकरी चल जाए तो अच्छा शादी नहीं हो रही बच्चे की तो बच्चे की शादी हो जाए बीमारी है बीमारी दूर हो जाए एक आदमी मेरे पास आया और उसने कहा कि मुझे भगवान पे पक्का विश्वास आ गया है क्योंकि मैंने प्रार्थना की थी कि मुझे नौकरी मिल जाए और मुझे नौकरी मिल गई मैंने कहा सस्ता विश्वास है आगे अब इसका फिर से दोबारा परीक्षा मत करना भगवान की नहीं तो गड़बड़ हो जाए उसने कहा क्या मतलब आपका मैंने कहा कि अब से किसी तरह मिल गई है नौकरी तो ठीक अब तुम विश्वास ही रखना अब आगे परीक्षा मत करना नहीं तो भगवान हर परीक्षा में सही ना निकलेगा अब ये जो आदमी है इसका कोई इसकी शारीरिक तकलीफ है हमारी इस देश में तकलीफ शारीरिक है मानसिक नहीं लेकिन हमारे देश के साधु संत समझाते हैं लोगों को देखो अमेरिका में कितनी मानसिक अशांति उनको पता नहीं कि अमेरिका में मानसिक अशांति हमसे विकसित होने के कारण वो अविकसित अवस्था नहीं वो हमसे विकसित अवस्था है असल में जीवन में ऊंची अशांतियां पैदा होनी शुरू होती हैं एक जंगली आदमी उसको अगर संगीत सुनने को न मिले तो कोई अशांति ना होगी उसे अगर कालिदास और शेक्सपियर पढ़ने को न मिले तो कोई अशांति ना होगी वो मजे से अपने जंगल में जो कर रहा है करता रहेगा उसे कभी ख्याल ही ना आएगा शेक्सपियर को पढ़ने का भी एक आनंद है और मोजर्ट को सुनने का भी एक आनंद है और पिकासो के चित्रों को देखने का भी एक आनंद है लेकिन जिस आदमी ने पिकासो के चित्रों में आनंद लिया उस आदमी को पिकासो के चित्र देखने को न मिले तो अशांति शुरू हो जाएगी और जिसने वीणा के रस में डुबकी ली उसे अगर वीणा सुनने को न मिले तो अशांति शुरू हो जाएगी अशांतियों के तल ही जितना आदमी विकसित होता है ऊंची अशांतियां पकड़ते हैं सौभाग्यशाली है वे जिनके नीचे की अशांतियां शांत हो गई और ऊंची अशांतियों ने जिन्हें पकड़ लिया है क्यों क्योंकि वे ऊपर की अशांतियां उन्हें ऊपर की शांतियों की खोज में ले जाएंगी अमेरिका खोज पर निकल पड़ा है आज अमेरिका में सारा गहरे से गहरा चिंतन इस बात का है कि मन शांत कैसे हो सके ध्यान रहे उनका अगर मन शांत होगा तो हम और उनमें जमीन आसमान का फर्क होगा आज वे इस चिंता में पड़े हैं कि क्या एलएसडी से मन शांत हो सकेगा कोई केमिकल तरकीब खोजी जा सकती है कोई ध्यान का रास्ता हो सकता है कोई मेडिटेशन हो सकती है कोई उपाय हो सकता है जिससे मन शांत हो सके 25 25-30 वर्षों में वे मन की शांति के उपायों में भी दीक्षित हो जाएंगे वे मन के विज्ञान को भी खोज लेंगे और हम यहां बैठ के प्रशंसा कर अनुभव करते रहेंगे आत्म प्रशंसा कि हम बड़े शांत हैं वे बड़े अशांत हैं उन्हीं मित्रों ने पूछा है कि वहां आत्महत्या बढ़ गई ध्यान रहे आत्महत्या मनुष्य के बौद्धिक विकास के साथ बढ़ती है जितना मानसिक रूप से बौद्धिक रूप से अविकसित आदमी होगा उतनी आत्महत्या नहीं करता आदिवासी आत्महत्या नहीं करते जितनी जंगली कौम होगी जितनी गहरे जंगल में रहती होगी जितनी प्राचीन होगी आत्महत्या नहीं करेगी क्योंकि आत्महत्या करने के लिए बड़ा आत्मवान व्यक्तित्व चाहिए पहली तो बात यह है कि इतना बोध चाहिए कि जीवन व्यर्थ है तो मैं अपने को समाप्त कर लू यह बोध साधारण बोध नहीं है आदिवासी दूसरे की हत्या कर सकता है अगर जीवन गड़बड़ है तो दूसरे की हत्या कर दो लेकिन अगर जीवन मुझे व्यर्थ मालूम पड़े तो मैं अपना अपने को समाप्त कर दूं इसके लिए बड़े आत्मबल की जरूरत है जैसे जैसे बुद्धि विकसित होती है आत्महत्या बढ़ेगी लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आत्महत्या कोई गौरवान गौरव की चीज है और बुद्धि विकसित होगी तो आत्महत्या के बाद आत्मसाधना शुरू होगी सिर्फ वे ही सभ्यताएं जो आत्महत्या करने की स्थिति में पहुंचती हैं आत्मसाधना की स्थिति में संलग्न होती हैं आत्महत्या ये कहती है कि कुछ बदलना पड़ेगा मिटाना पड़ेगा सबसे पहला ख्याल यही आता है कि अपने शरीर को मिटा दो अगर जिंदगी ठीक नहीं आनंद नहीं देती रस नहीं देती तो शरीर को मिटा दो लेकिन धीरे धीरे ये भी ख्याल आएगा कि शरीर को मिटाने से भी क्या होगा तो शायद ये भी ख्याल आएगा कि अपनी आत्मा को बदल डालो मिटा डालो अहंकार को आत्मा को बदल डालो तो शायद जिंदगी बदल जाए असल में जो व्यक्ति आत्महत्या करने की स्थिति में पहुंचता है वहां से दो रास्ते निकलते हैं। एक आत्महत्या का एक आत्म साधना का पहले आत्महत्या की जाएगी धीरे धीरे आत्मसाधना में रुचि बढ़ेगी क्योंकि आत्महत्या बहुत लंबी देर तक खींची नहीं जा सकती अमरीका में आत्महत्याएं बढ़ी है और मैं आपसे कहता हूं आने वाले पचास वर्षो में आत्म साधनाएं बढ़ेंगी क्योंकि आत्महत्या स्थायी चीज नहीं हो सकती वो संक्रमण की बात है उन मित्रों ने पूछा है कि वहां व्यभिचार बढ़ा है आचरणहीनता आई है यह सवाल बहुत ज्यादा जटिल है पहली तो बात यह है कि अमेरिका जैसे मुल्क में पहली दफे आंकड़े उपलब्ध हुए हैं हमारे मुल्क में आंकड़े नहीं आंकड़े न होने से हमें बड़ी सुविधा है अगर मैं आपसे एक एक आदमी से आके पूछूं कि आपने अपनी जिंदगी में अपनी पत्नी को छोड़कर और किन किन स्त्रियों से प्रेम किया तो कोई भी राज्य नहीं होगा आप हाँ बता देगा कि पड़ोसी ये कर रहे हैं लेकिन अपन दूर हैं। लेकिन अमेरिका में अगर पूछने जाते हैं तो लोग बता देंगे कि मैंने अपनी पत्नी को छोड़कर तीन स्त्रियों से मेरे संबंध थे वो नाम गिना देंगे हिसाब लिखा देंगे तो अमेरिका के पास आंकड़े हैं इस बात के आज कि कौन आदमी एक जिंदगी में कितनी स्त्रियों से संबंध जोड़ता है कौन आदमी विवाह के पहले संबंध जोड़ता है कौन आदमी विवाह के भीतर भी संबंध जो होता है इस सब के आंकड़े हैं उन आंकड़ों की वजह से यहां के साधु संत बड़े प्रसन्न होते हैं वो आंकड़े उठा लेते हैं और वो कहते हैं कि देखो अमरीका में ये हो रहा है 40 परसेंट लड़कियां कहती हैं कि हमने विवाह के पहले संभोग का अनुभव किया है हद हो गया व्यविचार का लेकिन आंकड़ों की कमी तथ्यों की कमी नहीं असल में आंकड़े भी सभ्यता के विकास के साथ ही उपलब्ध होते हैं अमेरिका का व्यक्ति आज इतना समर्थ है कि बेफिक्र है निश्चिंत है वो सच बात कह सकता है हम सच बात कहने में भी समर्थ नहीं है विचार उतना ही है लेकिन पर्दे के पीछे है वो पर्दे के बाहर नहीं वो पीछे पीछे सरकता है पीछे सरकता है आंकड़े नहीं मिलते तो, तो आंकड़े न मिलने की वजह से हम बड़े निश्चिंत होते हैं आंकड़े बहुत नई घटना है स्टेटिक्स की साइंस बहुत नई चीज है अगर हम पता लगाने जाएं कि आज से हजार साल पहले हिंदुस्तान में कितनी वैश्याएं थी तो कोई पता नहीं लग सकता इसका मतलब यह नहीं है कि वैश्याएं नहीं थी अगर हम आज भी पता लगाने जाएं कि हिंदुस्तान में कितने लोगों ने जिंदगी में मेस्टर्बेशन हस्तमैथुन किया है तो आंकड़े नहीं मिल सकते लेकिन अमरीका में मिल सकते उसका कारण यह है कि जिंदगी को सीधा साफ पाखंड की तरह नहीं लिया जा रहा है एक आदमी से पूछे तो वो कह देगा कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ उसकी वजह से मनुष्य को समझने में बड़ी सुविधा हुई सच्चाइयां सामने आई हैरानी के तथ्य प्रकट हुए और नए तथ्यों ने जीवन को संवारने सुधारने की नई सुविधा जुटाई है उसका परिणाम यह हुआ है कि हम आदमी के वास्तविक व्यक्तित्व को जानने में जितने समर्थ आज हो गए हैं उतने कभी भी नहीं थे क्योंकि आदमी ऊपर एक शक्ल बनाया था भीतर कुछ और था वो कहता कुछ और था करता कुछ और था आज अमेरिका में हम पता लगा सकते हैं कि वो करता क्या है और अगर करने का पता लगे तो बहुत हैरानी की बात है। अनुभव किया गया अभी जो 10 वर्षों में खोजबीन होती है अमेरिका में उसके बहुत अजीब परिणाम उसके परिणाम ये हैं कि करीब करीब 70 प्रतिशत लोग जीवन में कभी ना कभी हस्तमेथुन करते तो अभी हमको आंकड़ा मिल गया आंकड़ा अमेरिका के आदमी पर ला, ही लागू नहीं है ये सारी दुनिया के आदमी पर लागू है और जैसे जैसे आदमी विकसित होगा सारी दुनिया में ये आंकड़े कमोबेश 2-4, 10 परसेंट के फर्क से मिलने शुरू हो जाएंगे लेकिन अभी हमारे पास आंकड़े नहीं आंकड़े तो दूर है हस्तमेंथुन की पब्लिक रूप से चर्चा करनी मुश्किल है आंकड़ा तो बहुत मुश्किल है और अगर हम किसी से पूछने जाएंगे तो वो डंडा उठा लेगा कि पागल हो गए मैं ऐसा काम करूंगा आप किसी और से पूछिए ऐसा कहीं कोई नहीं करता हम जिंदगी को उसकी सच्चाई उसकी नेकडनेस में नग्नता में स्वीकार करने को राजी अगर हम किसी पत्नी से पूछे कि तुझे कभी कोई और पुरुष सुंदर मालूम पड़ता है वो कहता आप कैसी बातें करते अगले जन्म में भी इसी पति को पाने की प्रार्थना कर रही कभी कोई पुरुष मुझे सुंदर मालूम पड़ते नहीं मेरे पति से ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं अब यह असंभव है बात यह बिल्कुल असंभव है और पुरुष भी सुंदर है और सड़क पर वे दिखाई पड़ते हैं तो सुंदर मालूम भी पड़ेंगे यह बिल्कुल स्वाभाविक है इसमें न कुछ पाप है ना कोई आचरणहीनता है पति ने कोई सुंदर होने का ठेका नहीं ले लिया है और न पत्नी ने सुंदर होने का ठेका ले लिया है लेकिन दूसरे की पत्नी से अगर मैं कहूं कि आप बहुत सुंदर हैं तो झगड़ा हो सकता है हालांकि झगड़ा होना नहीं चाहिए मैं सिर्फ एप्रिसिएशन कर रहा हूं मुझे धन्यवाद मिलना चाहिए आपके बगीचे में आऊं और कहूं कि आपका गुलाब का फूल बहुत सुंदर है तो झगड़ा नहीं करते आप और आपसे कहूं कि आपकी लड़की बहुत सुंदर है तो झगड़ा शुरू हो जाए अगर गुलाब के फूल से आप प्रसन्न हुए थे तो लड़की के सौंदर्य की चर्चा सुनकर आपको और भी प्रसन्न होना चाहिए था सौंदर्य सहज तथ्य है जीवन का लेकिन हमने उसे स्वीकार नहीं किया है हमारी अस्वीकृति हमारा आचरण बनी हुई है और हम सोचते हैं कि हम बहुत आचरणवान हैं मैं इधर साधु संन्यासियों से निरंतर मिलता हूं मैं बहुत हैरान हुआ एक आंकड़ा मेरी नजर में आना शुरू हुआ कि मैं मुश्किल में पड़ गया जब साधु संन्यासी मुझे मिलते हैं और मुल्क में हजारों लोगों से मेरा संबंध है तो वो मुझसे सबके सामने आत्मा परमात्मा की बातें करते फिर वो कहते हैं कुछ एकांत में बातें करनी साधना के संबंध में फिर वे एकांत में मिलते हैं तो सिवाय सेक्स के उनका कोई प्रॉब्लम नहीं होता वो कहते हैं कि हम बड़ी मुश्किल में पड़े हैं। अभी छह सात दिन पहले एक साधु मुझे मिलने आए और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं मुश्किल में पड़ा हुआ ब्रह्मचर्य के लिए जो भी नियम कहे गए हैं सबका पालन करता हूं लेकिन ब्रह्मचर्य सत्ता नहीं स्त्री को देखता नहीं हूं आंखें झुका के चलता हूं लेकिन सपने में स्त्री आ, आ जाती अब दिन भर तो किसी तरह संभाल लेता हूं लेकिन सपने में मैं क्या करूं मेरे बस के बाहर इधर ये नहीं खाता हूं ये नहीं खाता हूं ये नहीं खाता हूं कम खाता हूं सब है लेकिन स्वप्न दोष बंद नहीं होते अब एक साधु ये कहेगा लेकिन ये सबके सामने वो स्वीकार करने को राजी नहीं मैंने कहा तुम इसे सबके सामने कहो ताकि लोगों को पता चल सके कि साधु की क्या मुसीबत है ताकि और लोग साधु ना बन जाए लेकिन वो ये कहने को राजी नहीं होगा सबके सामने वो ब्रह्म की बातें करेगा और सबके सामने समझाएगा कि ब्रह्मचरी महान आनंद है और वो किस कष्ट में किस नरक में पड़ा है ये वो भीतर अनुभव करेगा उन सन्यासी ने मुझसे कहा कि आप ठीक कहते हैं लेकिन अगर मैं ये सबके सामने कहूं तो उससे कुछ भी सिद्ध ना होगा सिर्फ इतना ही सिद्ध होगा कि ब्रह्मचरी तो ठीक है मैं गड़बड़ हूं और कुछ सिद्ध होगा मैं इस झंझट में क्यों पढ़ू जब कोई दूसरा नहीं पढ़ रहा है तो मैं क्यों झंझर अभी लोग मेरे पैर छूते हैं नमस्कार करते हैं आदर करते हैं सब मेरा आदर खो जाएगा सब सम्मान खो जाएगा सम्मान और आदर के डर से सत्य खो रहा है खोता रहा है इस देश को अपने व्यक्तित्व के संबंध में सत्य खोजना पड़ेगा तो मैं आपसे कहना चाहता हूं दुनिया में न कोई आचरणहीन है न कोई आचरणवान मनुष्य करीब करीब एक जैसा है सारी पृथ्वी पर एक जैसा है थोड़े बहुत फर्क है हवाओं की वजह से गर्मी और ठंड की वजह से तो वो फर्क आदमी के फर्क नहीं है क्लाइमेटिक फर्क है लेकिन आदमी सारी दुनिया में एक जैसा है आदमी आदमी में कोई बुनियादी फर्क नहीं और इस भ्रम में पड़ने की कोई जरूरत नहीं कि हम कुछ ज्यादा चरित्रवान हैं और कोई दूसरा कम चरित्रवान है फिर हमारी चरित्र की अपनी व्याख्याएं अगर हिंदुस्तान में किसी के संबंध में कह दिया जाए कि वह आदमी चरित्रहीन है तो आप समझते हैं क्या समझेंगे आप? आप फौरन समझेंगे कि कुछ सेक्स के मामले की गड़बड़ अगर किसी के बाबत कह दिया जाए कि फला आदमी चरित्रहीन है तो हमें यही ख्याल आएगा कि उसके यौन संबंधों की कोई गड़बड़ है हमें कभी ख्याल ना आएगा कि वो आदमी झूठ बोलता होगा हमें कभी ख्याल ना आएगा कि वो आदमी वचन के लिए प्रतिबद्ध नहीं रहता हमें कभी ख्याल ना आएगा कि वो आदमी आचरण की और कोई भूलें करता होगा हमें फॉरन सेक्स का ख्याल आएगा चरित्रहीन का मतलब ही हमारे मन में ये है कि कुछ ना कुछ उसके सेक्सुअल संबंधों में कोई गड़बड़े लेकिन दूसरी को चरित्रहीन का दूसरा मतलब लेती है और इसलिए उन्होंने कई अर्थों में आचरण को सुधारा है कई अर्थों में आचरण को सुधारा है आज अगर इंग्लैंड या अमेरिका में चौरस्ते पर अखबार रख दिया जाए तो लोग पैसा डाल जाते हैं पेटी में अपना अखबार ले जाते हैं अगर हमारे यहां रखा जाए तो अखबार भी ले जाएंगे पेटी भी ले जाएंगे तो कोई पते नहीं चलेगा दूसरे आदमी को सवाल ही नहीं उठेगा दूसरे आदमी को कोई कठिनाई ना आएगी पहला आदमी निपटा देगा डिपार्टमेंटल स्टोर्स से लोग चीजें चुन लेते हैं पैसा डाल देते हैं यह एक तरह का आचरण है जो अर्थ रखता है अगर कोई किसी को वचन देता है तो पूरी करने की कोशिश करता है यहां इतनी कह देना काफी है कि भूल गए बात खत्म हो गई इसमें कुछ आचरणहीनता नहीं है एक आदमी मुझसे कह जाए कि पांच बजे आएंगे वो नौ बजे रात आ रहा है शाम पांच बजे का आया हुआ वो कहता है कुछ जरा काम में लग गया मेरे चार घंटे उसकी प्रतीक्षा में खराब हुए इसका कोई हिसाब ही नहीं इससे कोई संबंध नहीं इससे कोई प्रयोजन नहीं हमारी आचरण की सारी केंद्रितता सेक्स से बंध गई है सारी दुनिया में सेक्स से धीरे धीरे आचरण को मुक्त किया जा रहा है और आचरणों की दूसरे आयाम पकड़े जा रहे हैं क्योंकि ठीक से समझा जाए तो सेक्स दो व्यक्तियों के बीच का संबंध है दूसरे आयाम बहुत महत्वपूर्ण है दूसरे आयाम सत्य बोलने के वचन प्रतिबद्धता के नियम समय के पालन के ज्यादा महत्वपूर्ण है आश्वासन के ज्यादा महत्वपूर्ण अगर मैं किसी के पास जाऊंगा और उससे कहूं कि मेरा फला काम कर देना तो वह कहेगा कि हां कर देंगे कोई नहीं तो कहेगा ही नहीं और कोई काम करेगा भी नहीं बल्कि मैंने लोगों से कहा कभी मैं किसी के घर बैठा हूं एक वाइस चांसलर के घर ठहरा था कोई आया उसने कहा कि मेरा फलान लड़का है वो आपके यहां नौकरी के लिए दरखास्त किया कहा हां हाँ, मैं सब देख लूंगा घबराइए मत वो चले गए तो मैंने कहा सच में आप देखेंगे उन्होंने कहा देखने का सवाल जो आता उससे यही कहना पड़ता है क्योंकि अगर हम देखने लगें तो मुश्किल में पड़ जाए और अगर ना करें तो आदमी पीछे पड़ जाए तो हम हां वह बोल देते हैं और झंझट के बाहर हो जाते हैं सब राजनीतिक हां बोल रहे हैं सब नेता हां बोल रहे हैं कुछ भी कहिए वो कहते हैं हां बिल्कुल करेंगे और उनके हां का मतलब ठीक से समझ लेना जैसे पहले कहा जाता था कि स्त्री नहीं कहे तो उसका मतलब हां होता है ऐसा नेता हां कहे तो उसका मतलब नहीं होता है हमारे आचरण के और आयाम हैं उनका हमें ख्याल नहीं हमने सेक्स पर उससे केंद्रित किया है सच बात तो ये है कि जो कौम सेक्स पर आचरण को केंद्रित करती है वो एक अर्थ में आचरण ही है सेक्स कोई अर्थ नहीं रखता इतना बड़ा जितना हम सोच रहे जितना हम उसे महत्व दे रहे हैं उतना अर्थ नहीं रखता जिंदगी के और तथ्यों में एक तथ्य वो भी है और उसके संबंध में ऑप्सेस्ड होने की जरूरत नहीं है कि हम उसी को सोचते रहे और दिन रात उसी की फिक्र रखें और दूसरों की खिड़कियों में से झांक के देखते रहें कि कहा क्या हो रहा है कहीं आचरणहीनता तो नहीं हो रही सब एक दूसरे की तलाश में लगे हुए हैं कि कहीं कोई आचरणहीनता तो नहीं हो रही ये पूरी बात आचरणहीनता की है मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर हैं दिल्ली में सरदार है वो गए हुए थे लंदन एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने मैं उनसे बात कर रहा था लौट तो वो कहने लगे कि आपकी बात ठीक लगती मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया एक बड़े पार्क में कोई 500 डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस थी तो हम कुछ मिलने जुलने और कुछ खाने पीने के लिए इकट्ठे हुए 500 लोग हैं पार्क में डॉक्टर आपस में बातें कर रहे हैं ये मेरे सरदार मित्र भी वहां हैं वो बड़े बेचैन हैं बाकी सारे लोग बातों में लगे हैं वो बात में नहीं हैं वो किसी दूसरी खोज में लग गए एक लड़का और एक लड़की एक बेंच पर पार्क में एक दूसरे के गले में हाथ डाले आंख बंद किए बैठे वो बड़े बेचैन हुए जा रहे हैं कि बड़ी आचरणहीनता हो रही अब आपको इस आचरणहीनता से क्या लेना देना आप अपना आचरण संभाल रहे हैं इतनी काफी कृपा एक युवक और एक युवती गले में हाथ डाले बैठे इससे आपको क्या बिगड़ रहा है और उनका गले में हाथ डाले बैठना उनका आंख बंद करके बैठना एक पवित्र क्षण भी हो सकता है प्रेयरफुल भी हो सकता है प्रेमपूर्ण भी हो सकता है और सच तो यह है कि जब दो व्यक्ति प्रेम में एक दूसरे के निकट होते हैं तब इतनी पवित्रता जन्मती है जितनी पवित्रता और कभी नहीं जन्मती मगर उनको कहां फिर सतो तो, तो परेशान हुए जा रहे हैं उन्होंने बगल के डॉक्टर से कहा कि क्या आचरणहीनता हो रही पब्लिक पार्क में उस डॉक्टर ने कहा आपको क्या मतलब और मैं हैरान हूं कि आप बार बार वही क्यों देख रहे हैं और आप ज्यादा वहां मत देखिए नहीं तो पुलिस वाला आके आपको उठा के ले जा सकता है क्या असिस्ट व्यवहार कर रहे हैं आप वो उन दो व्यक्तियों की बात है वो उनकी जिंदगी की बात है ये उनका लेना देना उससे आपको क्या प्रयोजन वो आपको कहां बाधा डाल रहे हैं वो बिचारे आंख बन के चुपचाप न मालूम किस काव्य में खो गए हैं आप क्यों पद्र बीच में बन रहे हैं आपसे क्या लेना देना नहीं उन्होंने कहा कि मेरे बर्दाश्त के बाहर है पब्लिक पार्क में ऐसी आचरणहीनता हो रही अब वो हमारी बुद्धि है हम इसको आचरणहीनता कहें किसको आचरणहीनता कहें ये डॉक्टर आचरणहीन या एक युवक और युवती का एक दूसरे के पास बैठना आचरणहीन है अगर एक युवक और युवती का प्रेम करना आचरणहीन है तो ये पृथ्वी ज्यादा दिन नहीं चल सकती फिर तो ये डूबेगी फिर इसका बचने का उपाय नहीं और ये पृथ्वी डूबेगी तो डॉक्टर भी नहीं बच सकता ये भी जाएगा किसी नहीं मेरी दृष्टि में ये डॉक्टर आचरणहीन है दूसरे व्यक्तियों के जीवन में इतनी ज्यादा घुसपेट आचरणहीनता है दूसरे व्यक्तियों का अपना जीवन है उस जीवन में हम इतनी आतुरता से प्रवेश करें ये हमारे भीतर किसी गहरी कमी का दोतक है मेरी अपनी समझ में मैंने उस डॉक्टर को कहा मैंने कहा ऐसा प्रतीत होता है तुम किसी स्त्री को कभी प्रेम नहीं कर पाए काश तुमने किसी स्त्री को प्रेम किया होता काश तुम किसी स्त्री के पास बैठकर किसी स्वप्न में खो गए होते तो तुम्हें आचरणहीनता मालूम न होती लेकिन तुमने कभी किसी स्त्री को प्रेम नहीं किया इसलिए तुम्हें आचरणहीनता दिखाई पड़ी और तुमने कभी किसी स्त्री को नहीं चाहा इसलिए तुम दूसरे बहाने खोज के उस लड़की को देखते रहे वो तुम्हारा देखना वो तुम्हारा झांकना वो चोरी से तुम्हारा उसकी तरफ बार बार रुख करना एकदम चरित्रहीनता का लक्षण है हम चरित्र की क्या परिभाषा करते हैं इस पे सब कुछ निर्भर करता है हमें आप हैरान होंगे हमारे शास्त्रों में जिनमें बड़े बड़े साधु सन्यासियों ने बड़े महात्माओं ने किताबें लिखी उसमें स्त्रियों की भारी निंदा की और निंदा के साथ साथ स्त्रियों के एक एक अंग की रसपूर्ण चर्चा भी की असल में साधु संन्यासी स्त्रियों की निंदा के बहाने उनके अंगों की चर्चा का रस भी ले लेते वो वो चर्चा भी सांस चलेगी वो निंदा भी सांस चलेगी वो चर्चा भी सांस चलेगी कौन है चरित्रवान? चरित्र के हमें सारे आधार बदलने पड़ेंगे अब तक जिसको हम चरित्र कहते रहे वो चरित्र कम है वो दूसरे को दुष्चरित्र सिद्ध करने की चेष्टा ज्यादा है अब तक जिसको हम आचरण कहते रहे हैं वो आचरण कम है वो दूसरे को निंदित करने की नरक भेजने का उपाय और व्यवस्था ज्यादा है सांच में इस संबंध में थोड़ी बात करना चाहूंगा कि चरित्र क्या है क्योंकि वो भी हमारा जिंदा सवाल है मेरी बातों को इतनी शांति और प्रेम से सुना उससे अनुग्रहित हूँ और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ मेरे मन को स्वीकार करता